पातंजल योग प्रदीप ष दर्शन समन्वय न्याय एवं वैशेषिक दर्शन समवाय संबंध सदा दो में होता है जैसे कुंडे और दही का संबंध है इनमें से दही कुंडे से और कुंडा दही से अलग भी रहता है ऐसे संबंध को सहयोग कहते हैं किंतु जो ऐसा घना संबंध है कि संबंधी न अलग अलग थे और न हो सकते हैं जैसे गुण गुणी का संबंध वहां संबंध को समवाय कहते हैं अर्थात गुणी में गुण समवाय संबंध से रहता है इसी प्रकार अवयवों में अवयवी क्रिया में क्रिया व्यक्ति में जाति और नित्य द्रव्यों में विशेष समवाय संबंध से रहता है अभाव पदार्थ पिछले वैशेषिक आचार्यों ने उपयुक्त छह भाव पदार्थों के अतिरिक्त अभाव भी एक अलग पदार्थ निरूपण किया है अभाव चार प्रकार का है प्राग्भाव प्रध्वंसाभाव अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव प्रागभाव और नाश के पीछे उसका अभाव भाव है किसी वस्तु का नितांत अभाव अत्यंता भाव है और एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव अन्योन्या भाव है न्याय दर्शन न्याय सूत्र के रचयिता का गोत्र नाम गौतम या गौतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है प्रमाणों से अर्थ का परीक्षण अर्थात विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु वस्तुतत्व की परीक्षा न्याय है प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित अनुमान न्याय है अनुमान में परीक्षा करके अर्थ की सिद्धि की जाती है परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होती है जैसे अग्नि की सिद्धि में जब यह प्रतिज्ञा की कि पर्वत में अग्नि है तो यह शब्द प्रमाण हुआ जब रसोई का उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ जब जैसे रसोई धूम वाली है वैसे यह पर्वत धूम वाला है ऐसा उपनय कहा तो यह उपमान हुआ उस प्रकार प्रत्यक्ष उपमान और शब्द इन सब प्रमाणों से परीक्षा करके अग्नि की सिद्धि की गई इस प्रकार समस्त प्रमाणों के व्यापार से परीक्षा करके अग्नि की सिद्धि की गई इस प्रकार समस्त प्रमाणों के व्यापार से अर्थ का निश्चय करना न्याय है न्याय सूत्र पांच अध्याय में विभ्यक्त है और प्रत्येक अध्याय दो आन्हिकों में इनमें सोडश पदार्थों के उद्देश्य नामकथन तथा लक्षण परिभाषा परीक्षण किए गए हैं